संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व विंद, अनुविंद और चित्र से अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का संघार आरंभ किया उसके नाराचों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड हाथी चिगारने तथा सब ओर भागने लगे यद एक शुतपुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया दूसरी ओर अश्वस्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था उसका भीमसेन ने सामना किया, देशी विंद और अरविंद को सातिकी ने रोका श्रुदकर्मा ने चित्रसेन का मुकाबला किया चित्र को प्रतिबिंध ने रोक लिया दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भिड़ गया और क्रोध में भरे हुए संसप्तकों पर अर्जुन ने धावा किया धृष्ट कृपाचार्य के और शिखंडी कृतवर्मा के साथ लड़ने लगा श्रुतकर्ति का शल्य के साथ और सहदेव का आपके पुत्र के साथ युद्ध होने लगा इस प्रकार उस द्व युद्ध में केके वीरविंद और अनुविंद सात्यिकी के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे यदि एक सातिकी ने भी उन दोनों को अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया विन्द अनुविंद ने जब पुनः सातिकी की छाती में चोट पहुंचाई तो उसने उन दोनों के धनुष काट दिए और तीखे बाणों से मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिए और सातिकी को बाणों से ढकना आरंभ किया। बाकी बाण वर्षा से चारों ओर अंधकार छा गया फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले अब तो सातिकी के क्रोध की सीमा न रही उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यंतः चढ़ाई और एक अत्यंत तीखा छुरप चलाकर अनुविंद का मस्तक उड़ा दिया अपने भाई को मारा गया देख महारथी महारथीविंद ने भी दूसरा धनुष उठाया और सातिकी को साठ बाणों से बीन कर बड़े जोर से गर्जन की फिर उसकी छाती और भुजाओं को हजारों बाणों से घायल किया इतने पर भी सातिकी का चेहरा मनी नहीं हुआ उसने हंसते हस्ते 25 बाढ़ मारकर बिंद को घायल कर दिया इसके बाद दोनों महारथियों ने एक दूसरे का धनुष और घोड़े मार डाले इस प्रकार जब वे रथीन हो गए तो ढाल और तलवार हाथ में ले आपस में लड़ने लगे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदलते और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे इतने में ही सातिकी ने बिंद की ढाल के दो टुकड़े कर दिए फिर बिंद और साप्तिकी की ढाल काटकर तीखी तलवार ले मंडलाकार पैतरे देने लगा इसी बीच में मौका पाकर ने बड़ी फुर्ती दिखाई उसने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि कवच सहित बिंद के शरीर के दो टुकड़े हो गए बिंद प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और साप्तिकी उसे मारकर तुरंत ही युद्धाम्यू के रथ पर चढ़ गया इसके बाद एक दूसरा रथ विधि सजा कर लाया गया की उस पर सवार हुआ और पुनः अपने अपने से सेना सेना का का करने लगा। उसकी मार खाकर ठहर न सकी, वह प्रबल शत्रु सामना करना छोड़ सब में भाग गई तदनंतर श्रुतकर्मा ने क्रोध में भरकर पचास बाणों से राजा चित्रसेन को घायल किया अभिशा नरेश चित्रसेन ने भी नौ बाणों से श्रुतकर्मा को बींद यकों से उसके सारथी को भी पीड़ित किया तब सुतकर्मा ने चित्रसेन के मर्म स्थान में तीखे नाराज से वार किया उसकी गहरी चोट लगने से वीर व चित्रसेन की मूर्छा आ गई थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने एक भल्ल मारकर सुतकर्मा का, का धनुष काट दिया और फिर सात बाणों से उसे फिर बिंत डाला सतकर्मा को पुनः क्रोध आया उसने शत्रु के धनुष के तो टुकड़े कर डाले और तीन सौ बाढ़ मारकर उसे खूब घायल किया फिर एक तेज किए हुए भाले से चित्रसेन चित्रसेन का मस्तक काट गिराया। नरेश भाग गया यह देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मा पर टूट पड़े परंतु उसने अपने सहायकों की मार से उन सबको पीछे हटा दिया दूसरी ओर प्रतिबिंध ने चित्र को पांच बाणों से घायल करके तीन सहायकों से उनके सारथी को बिंध दिया और एक बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली जब चित्र ने उसकी बाहों और छाती में नौ भल मारे देख प्रतिविंध ने उनका धनुष काट दिया और पच्चीस घायल किया फिर चित्र ने भी प्रतिविंध पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया किंतु उसने उस शक्ति को हस्ते हस्ते काट दिया तब उसने प्रतिबिंध पर गधा चलाई उस गधा ने प्रतिबिंध के घोड़े और सारथी को मौत के घाट उतार उसके रथ को भी चकनाचूर कर दिया प्रतिविंध पहले से ही कूद कर पृथ्वी पर आ गया था उसने चित्र पर शक्ति का प्रहार किया शक्ति को अपने ऊपर आते देख चित्र ने उसे हाथ से पकड़ लिया और पुनः प्रतिविंध पर ही चलाया वह शक्ति प्रतिविंध की दाहिनी भुजा पर चोट करती हुई भूमि पर जा पड़ी इससे प्रतिविंध को बड़ा क्रोध हुआ उसने चित्र को मार डालने की इच्छा से तोमर का प्रहार किया वह तोमर उसकी छाती और कवच छेदता हुआ जमीन में घुस गया तथा राजा चित्र अपनी बाहें फैलाकर पर पड़ा। चित्र को मा, मारा देख आपके सैनिकों ने प्रतिबिंध पर बड़े वेग से धावा किया परंतु उसने अपने सहायक समूहों की वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया उस समय जबकि कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे केवल अस्वस्थामा ही महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा फिर उन दोनों में घोर संग्राम होने लगा अस्वस्थामा ने पहले एक बार मारकर दिया फिर 90 बाणों से उनके मर्म स्थानों में आघात किया तथा भीमसेन ने भी 1000 बाणों से द्रोण पुत्र को आच्छादित करके सिंह के समान गर्जना की किन्तु तो अस्वस्थ ने अपने सहायकों से भीमसेन के बाणों को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसने भीम के लड़ाट में एक नाराज मारा यदि भीम ने भी तीन नाराजों से अस्वस्थ के लड़ाट को विंध डाला तब द्रोण कुमार ने सौ बाढ़ मारकर भीम से इनको पीड़ित किया किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए इसी प्रकार भीम ने भी अश्वस्थामा को तेज किए हुए सौ बाढ़ मारे परंतु वह डिग न सका अब उसने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग आरम्भ किया और भीमसेन अपने अस्त्रों से उनका नाश करने लगे इस तरह उन दोनों में भयंकर अस्वस्थ युद्ध छिड़ गया उस समय भीमसेन और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाढ़ आपस में टकराकर कर आपकी सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहे थे सहायकों से आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखाई देता था बाणों के टकराने से आग पैदा होकर दोनों सेनाओं को दग्ध कर रही थी उन दोनों वीरों का अद्भुत एवं अचिंत पराक्रम देख सिद्ध और चारणों के समुदायों को बड़ा विस्मय हो रहा था देवसा सिद्ध तथा बड़े बड़े ऋषि उन दोनों को शाबाशी दे रहे थे वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ते थे वे बाण रूपी जल को धारण किए रूपी बिजली की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढके देते थे दोनों ने दोनों की ध्वजा काटकर सारथी और घोड़ों को बिंद डाला फिर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे बड़े वेग से किए हुए परस्पर के आघात से जब वे अत्यंत घायल हो गए तो अपने अपने रथ के पिछले भाग में गिर पड़े अश्वामा का सारथी उसे मुर्शित जानकर रणभूमि से दूर हटा ले गया भीम के सारथी ने भी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया